ऋग्वेदीय ऐत्रे उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय खंडिका के अंतिम व्याख्यान रूप भाष्य के भाष्य का विचार हम लोग कर रहे हैं प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ ब्रह्म पदार्थ का निरूपण विशेषम इत्यादि वाक्य से किया जा रहा है इसमें ये जो दो पक्ष हैं कोयम आत्मा से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के वाक्य को त्व पदार्थ शोधन परख ही मानने वाले एक पक्ष हुआ उनके मतानुसार यहां प्रज्ञान पदार्थ बताया आत्म पदार्थ बताया गया कि जो सर्वांतर है एक है और प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान में प्रकर्ष है निर्विशेषता और वो जो निर्विशेष ज्ञान है और एक है अपरिच्छिन्न है यह ज्ञान पदार्थ निश्चित होगा उपनिषदों में प्रयुक्त ब्रह्म शब्द का जब युत्पत्ति से यौगिक अर्थ करते हैं तो वृंगिवृद्धो धातु का जो वृद्धि रूप अर्थ है इस वृद्धि रूप अर्थ के संकोचक प्रकरण तथा उपपद आदि के न होने से ब्रह्म शब्द बताएगा अपरिच्छिन्न प्रज्ञान को ही इसलिए कहा गया कि तस्मात्म ब्रह्म उत्पाद्यमान ब्रह्म पद भी निर्विशेष एक मेवादीय चेतन को बताता है और प्रज्ञान पदार्थ भी निर्विशेष एक मेवादीय चेतन ही है तो ये दो पदार्थ नहीं है शब्द तो दो है इन, इन दोनों का अर्थ एक होगा प्रज्ञान की निर्विशेषता का समर्थक ब्रह्म पद होगा प्रथम पक्षानुसार इससे यह निश्चित होगा कि प्रज्ञानम ब्रह्म यह प्रथम पक्ष के अनुसार महावाक्य नहीं है केवल निर्विशेषता का समर्पक है प्रज्ञान के और पक्षांतर जो है कोयम आत्मा से लेकर के आपके नापस्यति इत्यादि से लेकर के ये ते सर्वे देवा यहां तक का वाक्य तोम पदार्थ शोधन परख है इमानी च पंचभूता से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा तक का ग्रंथ तत्पदार्थ शोधन परक है और शोधित तो तत्पदार्थ तथा तोम पदार्थ का ऐक्य बताने वाला ये प्रज्ञानम ब्रह्म महावाक्य होगा द्वितीय पक्ष में जिस पक्ष के जिस पक्ष में ये तत्पदार्थ शोधन तथा तोम पदार्थ शोधन उभय पदार्थ शोधनात्मक माना गया तृतीय खंड को उस पक्ष में ब्रह्म हो जाएगा महावाक्य सब चर्चा हुई और ब्रह्म, इस ब्रह्म का निरूपण प्रारंभ हुआ प्रत्यस्थमित सर्व उपाधि विशेषम इत्यादि से भाष्य में टीकाकार के अनुसार तद एतत ये दो सर्वनाम नहीं है इसलिए टीकाकार ने प्रतिग्रहण करते हुए प्रत्यस्थमितेति ये प्रतिग्रहण किया है और जहां तद एत सर्वनाम का प्रयोग है तो ये सर्वनाम अपने स्वभाव के अनुसार बताएंगे प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप जो प्रत्येक आत्मा है उसे और उस प्रत्येक आत्मा को ब्रह्म पद बताएगा कि ब्रह्म ही है समानाधिकरण प्रयोग बताएगा ना वो कैसा किस ब्रह्म के साथ प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यस्थ समानाधिकरण प्रयोग बता रहा है ऐक्य शोधित तम का किस ब्रह्म पदार्थ के साथ ब्रह्मपद के वाच्यार्थ के साथ या ब्रह्मपद के लक्षार्थ के साथ तो ब्रह्मपद के लक्षार्थ के साथ प्रज्ञान पदार्थ शोधित प्रज्ञान पदार्थ का ऐक्य प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य बताएगा इसलिए ब्रह्मपद का लक्षार्थ बताया जा रहा है प्रत्यस्थमित सर्व उपाधि विशेष यद्यपि प्रज्ञान कहो या ब्रह्म कहो ये स्वरूपतः निर्विशेष मयादि उपाधि के कारण उसी प्रज्ञान में सर्वज्ञवादि विशेषताए आ जाती है और वो सारी विशेषताएं मानी जाएगी उपाधि निमित्तक उपाधिकृत औपाधिक इसलिए सर्व उपाधि विशेषम विशेष शब्द का अर्थ निकलेगा जितनी भी प्रज्ञान में विशेषताएं भास रही है वो सारी विशेषताएं सर्वज्ञत्व से लेकर के कर्तृत्व भोक्तृत्व सुखित्व दुखित्व कामित्व क्रोधित्व मनुष्यत्व देवत्व आदि ये सारी विशेषताएं उन्हें लेना ये सारी की सारी विशेषताएं उपाधि निमित्तक है इसलिए सर्व उपाधि विशेष शब्द के अर्थ के रूप में और ये सारी विशेषताएं प्रत्यस्तमित हो गई है प्रत्यस्तमित का अर्थ है समाप्त अभावंगत तो सारी विशेषताएं समाप्त हो गई हैं जिससे ऐसा अन्य पदार्थ हो जाएगा प्रज्ञान प्रकृष्ट ज्ञान निर्विशेष ज्ञान या शांतम पद का विशेषण मान लो शांतम पद को मान लो विशेष का समर्पक और शांतम शब्द का अर्थ करेंगे भाष्कर भगवान परमानंद तो ये जो शांत है यानी परमानंद है वो कैसा है तो जिस परमानंद में उपाधि निमित्तक सारी विशेषताएं समाप्त है मानुषानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद पर्यंत की सारी की सारी विशेषताएं नहीं है जिसमें ऐसा जो निरति से आनंद यही प्रज्ञान है और ऐसा निर्विशेषम सत यानी निर्विशेष होता हुआ निरंजन है क्यों निर्विशेष क्यों है तो कहते निरंजन है निरंजन में अन्यन शब्द का अर्थ है उपाधि और प्रथम उपाधि है माया इसलिए निरंजनम का अर्थ निकलेगा निर्मायम यानी माया रहितम और निर्मलम का अर्थ निकलेगा शुद्धम और निष्क्रियम तो जो निर्विशेष चेतन है स्वतः क्रियारूप विशेषता से भी रहित होने से वह निष्क्रिय है और शांतम शांतम शब्द का अर्थ है कि वह परमानंद स्वरूप है ये टीका में टीकाकार ने लिखा शांतम पद का अर्थ इससे पहले यह सबका तो अर्थ देख लिया है हम लोगों ने प्रत्यस्तमित सर्वोपाधि विशेषम का तस्य आह ये शांत पद की अवतरण टीका है तो तस्य ते प्रज्ञानस्य पुरुषार्थत्व आह यानी मोक्षरूपत्व आह अमृतत्व आह तो शांत है का मतलब परितृप्त है और जो परितृप्त होगा वह परमानंद स्वरूप होगा इसलिए का परमानंद रूपम इत्यर्थ ये प्रज्ञान परमानंद रूप है और निर्विशेषत्वे मानम आह परमानंद में आनंद में परमत्व है निर्विशेषत्व मानुष्यानंद से लेकर के हिरण्य गर्भानंद को परमानंद नहीं कहा जाता साथ से आनंद है पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्कृष्ट आनंद है लेकिन स्वरूपानंद की अपेक्षा निकृष्ट ही है इसलिए साथी से हुआ आनंद और पर आनंद में शांत शब्द का अर्थ भूत जो आनंद है वह स्वरूप भूत आनंद है वह तारतम्य से रहित है उसमें न्यूनाधिक्य नहीं है किसी की अपेक्षा अधिक किसी की अपेक्षा न्यून ऐसा नहीं है का मतलब निर्विशेष आनंद है तो आनंद की निर्विशेषता में क्या प्रमाण है स्वरूपानंद जो है निर्विशेष है इसका ज्ञापक प्रमाण बताया नेति नेति इत्यादि वाक्य से भाष्यकार भगवान ने तो नेति नेति इति सर्व विशेष अपोह संवेद्यम तो नेती नेती ये वाक्य हैं आनंद के निर्विशेषता का ज्ञापक प्रमाण बताने वाला तो नेती नेती ये जो निषेध मुक्स है श्रुति अनात्मा मात्र का व्यावर्तन करके प्रत्येक आत्मा को बताती है तो जितना भी व्यावर्तिय है अनात्म स्वरूप उसका व्यावर्तन कर, करने के बाद जो अवशिष्ट रहता है उसे कहा गया बाधावधि पहले पर्यवसान भूमि शब्द एक आया था तो बाधावधि पर्यवसान भूमि ये सब जो है पर्यावाचक शब्द है प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ करते समय आया था न पर्यवसान भूमि तो समस्त व्यावर्त्य का व्यावर्तन होने के बाद जो अवशिष्ट रहा उसे कहा गया नेति नेति इति सर्व विशेष अपोह संवेद्यम तो समस्त विशेष के अपोह यानी निषेध से जो संवेद्य है जाना जाता है और सर्व शब्द प्रत्यगोचरम ये जो ब्रह्म पदार्थ है वह कैसा है तो सर्व शब्द प्रत्यय अगोचर है तो सर्व शब्द, शब्द का अन्वय शब्द के साथ भी और प्रत्यय के साथ भी लगेगा शब्द और प्रत्यय में पहले दोन समास है शब्दस्य प्रत्यय शब्द प्रत्ययो और सर्वेच प्रत्य सर्वे ते, शर, ते शब्द प्रत्यय सर्व शब्द प्रत्यय ऐसा करिए और फिर सर्वशब्द प्रत्ययो गोचरम जो होगा उसे कहा जाएगा सर्व शब्द प्रत्यय गोचर न गोचरम अगोचरम ऐसा पहले नत्पुरुष समास करिए तो सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम ऐसा होने से द्वंदो के आदि में और द्वंदो के अंत में जो सूर्यमान पद है उनका दो समास पाती प्रत्येक पद के साथ अन्वय होगा तो दो सम्त पाती पद है स, शब्द और प्रत्यय इनके साथ सर्व और अगोचर को लगा दो तो सर्व सर्वशब्दागोचरम और सर्व प्रत्य गोचरम ऐसे दो शब्द निकलेंगे तो सर्व शब्दा गोचरम का अर्थ निकलेगा जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है और सर्व प्रत्यय अगोचरम का अर्थ निकलेगा जो किसी भी स्वभिन्न प्रत्यय का याने अंतकरण वृत्ति का विषय नहीं है यानी उसमें परत भाष्यत्व नहीं है स्वयं प्रकाश है ना, इसलिए पर प्रकाश्य नहीं है यह सर्व प्रत्यय अगोचर बताएगा कि वह पर प्रकाश्य नहीं है और सर्वप्रत शब्द प्रत्यय शब्द अगोचरम बताएगा वह किसी भी शब्द के शक्ति संबंध से नहीं जाना जाता मतलब शब्द का वाचार्थ नहीं है तो वाचार्थत्व रूप तथा परप्रकाशत्व रूप विशेषता से रहित प्रकृत ब्रह्म पदार्थ है इसे सर्वशब्द प्रत्यगोचर ने बताया वो सर्वशब्द अगोचर और सर्व प्रत्यय अगोचर इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बता रहे हैं टीकाकार कि की वाचो निवर्तन्ते आनंदम ब्रह्मणो विद्वान श्रुतिर निर्विशेष आनंदत्वे आनंदनम यह सर्व शब्द प्रत्यय अगोचरम का अर्थ कर रहा है वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनस यह श्रुति हो जाएगी आ, सर्व शब्द अगोचरत्व में तथा सर्व प्रत्यय अगोचरत्व में प्रमाण वाचह शब्द से लेना है शब्दों को और बहुवचन होने से सब सभी शब्दों को तो यने जिससे सम्मन, शक्ति संबंध स्थापित किए बिना ही शब्द वापस आते है अर्थात जो किसी भी शब्द का वाच्यार्थ नहीं है शक्यार्थ नहीं है और मनसा सह इसमें मनसा ये बता रहा है किसी भी मनोवृत्ति का भी वो विषय नहीं है युते ये न नहुर मनोमतम ये केन मंत्र ले लो या तैतरीय मंत्र ये ले लो ये तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासा ये बताएगा सर्व प्रत्यय अगोचरत्व को प्रत्यय शब्द से मन को लेना है न मन की वृत्ति भी मन ही है तो इति श्रुतिर निर्विशेष आनंदत्वे मानम ब्रह्म निर्विशेष आनंद स्वरूप है इस अर्थ की ज्ञापक प्रमाण यह श्रुति होगी अब तद अत्यंत विशुद्धम इत्यादि का अवतरण है टीका में यानी ब्रह्म पद का लक्षार्थ यहाँ तक बता दिया सर्व शब्द प्रत्यागोचरम तक निर्विशेष आनंद ये ब्रह्म शब्द का अर्थ है लक्ष्यार्थ अब ये जो प्रज्ञान है इस प्रज्ञान को ही बताया जा रहा है तत्तउ उपाधि में उपहित हो करके उपाधि धर्म से युक्त होता है करके भाषता है करके इसके लिए अवतरण है टीका में कि ननु भूतस्य प्रज्ञानस्य नानाविध नानाविध इति प्रज्ञात स्तंबातनाधभेद्यध उपाधिबाइ तदत्यंत इदिना तो ननु यने एक शंका है एवं भूतस्य प्रज्ञानस्य का मतलब निर्विशेष चिदानंद स्वरूप जो प्रज्ञान पदार्थ है इस निर्विशेष प्रज्ञान पदार्थ में कथम नाना विध भेद ऐसा अन्वय करिए कथम नानाविध भेद तो इस प्रज्ञान का भेद शब्द का अर्थ होता है विशेष जब प्रज्ञान निर्विशेष है तो उसमें अनेको विशेष नानाविध विशेष यानी अनेक प्रकार के विशेष कहा से आ गए वो नानाविध का ही स्पष्टीकरण है सर्वज्ञादी स्तंभ पर्यंत स्तंभ स्तंभ अंत ऐसा तो कहा से कहां तक तो कहते हैं सर्वज्ञादि सर्वज्ञ है परमेश्वर माउपाधिक प्रज्ञान और ईश्वर से लेकर के आपके स्तंभ है चौरासी लाख प्रकार की योनि में सबसे निकृष्ट योनि स्तंभ कहलाती है तो ये जो सबसे उत्कृष्ट ईश्वर और सबसे निकृष्ट स्तंभ है और ये है कौन एक प्रज्ञान ही तो प्रज्ञान में ही यह ईश्वर रूपी बन जाता है तो सर्वज्ञत्व विशेषताती है हिरण्यगर्भ बन जाता है तो स्थूल कार्य रचयिता बन जाता है तो हिरण्यगर्भ गर्भ रूपता विराट रूपता ये सब जो है एक में ही मनुष्यत्व देवत्व पशुत्व पक्षित्व स्तंभत्व आदि विशेषताएं कैसे आ गई यदि निर्विशेष है तो इस प्रकार की ये आशंका हुई इस आशंका का समाधान किया जा रहा है इस अभिप्राय से कि नानाविध उपाधि संबंधा स्वतः प्रज्ञान तो निर्विशेष ही है उसमें कोई विशेषता नहीं है न तो सर्वज्ञ है न तो निकृष्ट है स्तंभत्व है उसमें स्तंभत्व भी उसमें स्वतः नहीं है इस अभिप्राय से लिखते हैं कि तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञपाधिबंधेन सर्व्ञर भवति तो तत्ण परामर्श है प्रज्ञान का तो ये जो प्रज्ञान है यह प्रज्ञान क्या करता है तो कहते हैं अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञारूप उपाधि के संबंध से ईश्वर नाम वाला हो जाता है तो अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्द का अर्थ है माया अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा हो गई माया शुद्ध सत्व प्रधान प्रकृति की अवस्था का नाम माया है ना उसमें रजोगुण तमोगुण बिल्कुल अभिभूत है सत्चित भी प्रभाव रजोगुण तमोगुण का नहीं है ऐसी एक प्रकृति की अवस्था है जिसे कहा जाता है माया उसे ही यहाँ पर अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्द से कहा गया और ये प्रज्ञा रूप उपाधि के साथ संबंध होने से माया उपाधि वाला होने से यह प्रज्ञान ही सर्वज्ञ्वर नाम वाला हो जाता है उसका सर्वज्ञ नाम भी आ जाता है ईश्वरी नाम भी आ जाता है सर्वज्ञ विशेषता आती है उसमें और ईश्वर ईश्वरी नाम आता है ऋषि प्रज्ञान का अंतर्यामी यह नाम कब होता है तो कहते हैं जब सर्वसाधारण अव्यात जगत तो, इसका भी अवतरण है टीका में इसको देखिए विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषेपी अंतर्यामी हिरण्यगर्भ हिरण्य गर्भ प्रजापतीज्ञात भेद आह सर्वसाधारण यद्यपि ईश्वर की उपाधि जो है अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञा शब्दित माया वही अंतर्यामी की उपाधि भी होती है माया ही तो ईश्वर भी और अंतर्यामी भी माया रूप उपाधि वाले होने पर भी ईश्वरी नाम आएगा जब स्वज्ञता होगी अंतर्यामी ये नाम आएगा नियंत्रित रूप विशेषता वाला होगा तो इसे कह रहे हैं यानी ईश्वर ईश्वर से अंतर्यामी का भी उपाधिक भेद बता रहे हैं वो उपाधि क्या बनेगी यद्यपि माया रूप उपाधि एक है तो उसका जो कार्य है अलग अलग कार्य होने से अलग अलग नाम आएंगे इस अभिप्राय से लिखा कि ये विशुद्ध उपाधि संबंध अविशेषेपी कि विशुद्ध उपाधि हो गई माया उसका संबंध तो सब में समान है अविशेष का अर्थ है समान पी अंतरियामी हिरण्य प्रजापति इन सब का सर्वज्ञात भेदम आह तो सर्वज्ञ से भेद बताया जा रहा है। सर्वसाधारण अव्यात जगत बीज प्रवर्तकम नियंत्रित अंतर्यामी संयम भवती <coughs> तत् अन्वय भगवती के कर्ता के रूप में इधर करते जाना तो तत् अंतर्यामी संयम भवति। तो ये प्रज्ञान ही अंतर्यामी नाम वाला भी हो जाता है कब तो कहते नियंत्रितवात् सर्वज्ञत्व रूप विशेषता वाला होगा तो ईश्वर नियंत्रित्व रूप विशेषता वाला हो जाएगा तो अंतर्यामी। अंतर्यामी होने से क्या होता है यानी प्रत्येक वस्तु के अंदर रह करके यमन करता है नियमन करता है यमन का अर्थ है यामी का अर्थ है नियामक नियमनशील यामी में शील अर्थ में प्रत्यय हुआ है ना। नीनी प्रत्यय अंत सन यमेती इस अर्थ में अंतर्यामी बना है तो अंदर में रह करके जो नियमन करता है तो किसके तो वो स्थूल शरीर से लेकर के पृथ्वी आदि से लेकर के पृथ्वी आदि का भी जो उपादान कारण है अव्याकृत वहां तक के यानी कारण के भी अंदर में रह करके कारण उपाधि के भी अंदर में रह करके कारण उपाधि का भी नियामक बन जाता है तो उसे अंतर्यामी कहा जाता है बृहारण्य में एक अंतर्यामी ब्राह्मण है ना? उसमें बताया है कि वो पृथ्वी के अंदर भी है हिरण्य गर्भ के अंदर भी है प्रत्येक प्राणी के अंदर भी है तो कारण रूप जो उपाधि है उसके अंदर भी रह करके कारण रूप उपाधि का नियामक है प्रवर्तक है इस अभिप्राय से ये जोड़ा कि अव्याकृत बीज प्रवर्तकम ये सर्वसाधारण ये अव्याकृत का विशेषण है तो सर्वसाधारण जो अव्याकृत है सर्वसाधारण है अव्याकृत का मतलब प्रत्येक का भोग्य है अव्याकृत का ही परिणाम ये सारा का सारा जगत है ना तो चौरासी लाख प्रकार के योनियों का भोग्य जो तत्त्व विषय है मनुष्य लोक निवासी प्राणियों का भोग्य जग और स्वर्गलोक के प्राणियों का भोग्य ब्रह्मलोक निवासी प्राणियों का भोग्य कौन है अव्याकृत ही बना है इसलिए अव्याकृत को माना जाएगा सर्वसाधारण यानी सब का भोग्य है कौन ये अव्याकृत और ये अव्याकृत ही अव्याकृत का अर्थ है प्रकृति माया और यही है जगत का बीज अव्याकृत रूप जो जगत का बीज और उसके अंदर रह करके उसका प्रवर्तक होता है जगत का उत्पत्ति काल आता है तो जगत के उत्पत्ति के लिए अव्याकृत को प्रेरित करता है न तो त्रिगुणात्मक जो प्रकृति है वो जड़ है न उसमे स्वतः जगत की उत्पत्ति के लिए प्रवृत्ति नहीं हो पाएगी जड़ में स्वतः प्रवृत्ति नहीं होती है चेतन की प्रेरणा के बिना तो यही प्रज्ञान अव्यकृत के जगत के बीज रूप अभ्याकृत के अंदर रह करके अव्यकृत का उत्पत्ति काल में उत्पत्ति के लिए प्रवर्तक हो जाता है और स्थिति काल में जगत की स्थिति के लिए जगत के अंदर रह करके जगत को प्रेरित करता है स्थिति रूप व्यापार के लिए सत्ता रूप व्यापार के लिए स्वयं के स्वरूप को जगत यानी जगत का जो अपना स्वयं का स्वरूप है उस स्वरूप को बनाए रखने के लिए प्रेरणा देता है स्थिति काल में और लय काल में विलीन होने की प्रेरणा भी इसी यही देता है इसलिए ये कहा गया कि सर्वसाधारण अव्याकृत रूप जो जगत का बीज उसका प्रवर्तक है और इसलिए अंतर्यामी संज्ञा कहलाता है अंतर्यामी संज्ञा वाला हो जाता है क्यों तो नियंत्रित वाद और तदेव व्याकृत जगत् बीज भूत बुद्धिआदि बुद्धिआत्मा भिमान लक्षणम् हिरण्यगर्भसंयम भवति तो तदेवयन्य तदेव प्रग्यानम् प्रग्यानम् येव ये तदेव कार्थ निकलेगा वो प्रग्यान ही हिरण्यगर्भसंयम भवति प्रज्ञान को हिरण्यगर्भ इस नाम वाला भी कहा जाता है कब जब व्याकृत जगत बीज भूत बुद्धिया बुद्धियात्मा अभिमान, लक, अभिमान लक्षण हो जाता है तो ये व्याकृत बीज का मतलब हुआ जो व्याकृत जगत का बीज है व्याकृत जगत है नाम रूप से अभिव्यक्त जगत नाम रूप से अभिव्यक्त जो जगत है स्थूल जगत व्याकृत जगत कहलाता है और इस स्थूल जगत की बीजभूत उपाधि है समष्टि बुद्धि बुद्धि शब्द से लेना समष्टि बुद्धि को जो हिरण्यगर्भ की उपाधि है तो समी बुद्धि रूप बुद्धि है, बुद्धि आत्मा हैत्माभिमान यानी समी बुद्धि में आत्माभिमान और यही है लक्षण लक्षण शब्द का अर्थ है यहाँ पर उपाधि उपाधि भी क्या करती है उपहित का लक्षक बन जाती है ना, और लक्षण भी लक्ष्य का बन जाता है पक बोधक इसलिए यहां लक्षण शब्द है उपाधि अर्थ में और उपाधि होगी यानी बुद्धि में आत्माभिमान ये सप्तमी तत्पुरुष समास है बुद्धो इति बुद्धो आत्माभिमान बुद्ध्यात्मा और वो है लक्षण यानी उपाधि जिसकी ऐसा बौरी समाज करिए और कौनसी बुद्धि में आत्माभिमान तो जो स्थूल जगत का कारणभूत बुद्धि है स्थूल जगत का कारणभूत बुद्धि है समी बुद्धि और उस समी बुद्धि में आत्माभिमान यही है उपाधि जिस हिरण्यगर्भ की जिस प्रज्ञान की उस प्रज्ञान को कहा जाएगा व्याकृत जगत बीज भूत बुद्ध्यात्मा लक्षण प्रज्ञान और उसका उस समय नाम आएगा हिरण्यगर्भ इसलिए हिरण्यगर्भ गर्भ संयम भवती और तदेव अंतर अंतरांडोदूत प्रथम शरीर उपाधि मत विराड प्रजापति तो तदेव उपाधिमतरा तदवे प्रज्ञनमे यह प्रज्ञान ही विराड इस नाम वाला हो जाता है प्रजापति इस नाम वाला भी हो जाता है कब तो कहते है अंतर अंडोदूत प्रथम शरीर उपाधि मत तो जब ये प्रज्ञान अंडोद्भूत प्रथम शरीर रूप उपाधि वाला हो जाता है तो प्रथम शरीर है समष्टि स्थूल शरीर विराट उस समय विराड ये नाम आ जाता है उसका और उसी के अंदर हीर प्रजापति नाम आ जाता है इसलिए टीका में टीकाकार लिखते हैं यानी विराड ये नाम अलग हो जाता है प्रजापति ये नाम भी अलग होता है अलग अवंतर उपाधि होने से तो टीका में है इस प्रतीक के बाद में उससे पहले थोड़ी टीका सर्वसाधारण इस पर थी कि व्याकृते सर्वजगत कारणे समि बुद्धो आत्मत्वाभिमान आत्मिमान लक्षण यानी यस्य ये तदितर्थ ये जो व्याकृत जगत बीज भूत से लेकर के लक्षणम तक एक पद है ना व्याकृत से लेकर के इसका समास सामासिक एक पद है उस समास का विग्रह बताया टीकाकार ने कि व्याकृतें सर्व जगत कारणे तो व्याकृत जो समस्त जगत का कारण है यानी स्थूल जगत का कारण वो हो जाएगा सूक्ष्म समष्टि बुद्धि तो समी बुद्ध वो व्याकृत जो समस्त सर्वजगत कारण रूप समी बुद्धि है उस समी बुद्धि में आत्मत्वाभिमान ही लक्षण है यानी उपाधि है जिसकी उसे कहा जाएगा व्याकृत सर्व जगत कारण है सर्व जगत कारण बुद्ध्यात्म अभिमान लक्षणम और उस समय नाम हो जाएगा हिरण्यगर्भ ये कहा उससे आगे है अंतर अंतर ये प्रतीक इसमें टीकाकार लिखते हैं कि अंडो उपाधिकम विराट अंड रूप उपाधि वाला अंड यानी ब्रह्मांड तो ब्रह्मांड रूप उपाधि वाला हो जाएगा विराट और तद अंतर्भूत प्रथम शरीर उपाधि कह प्रजापति इत्य और तद अंतर्भूत तो तद अंतर्भूत में थोड़ा पाठांतर मानते हैं टिप्पणीकार कह रहे हैं नौ नंबर टिप्पणी में कि अत्र तद अंतर उद्भूत पाठांतरम तो जब तद अंतर उद्भूत ऐसा पाठ है तो क्या निकलेगा तत्शब्द से तो लिया जाएगा ब्रह्मांड को और ब्रह्मांड के अंत अंदर उद्भूत तो ब्रह्मांड के अंदर उद्भूत है प्रथम शरीर वो जो है ना पहले आया अद्य पुरुषम अमूर्षयत तो अद्भ्य शब्द से लिए गए स्थूल पंचभूत स्थूल पंचभूतों का समूह है तो ब्रह्मांड है ना और ये जो है स्थूल पंचभूत उनके उनसे प्रकट हुआ है प्रथम शरीर स्थूल पंचभूतों का कारण है स्थूल समष्टि शरीर और वो है उपाधि जिसकी उसको कहा जाएगा प्रजापति और अंड उपाधि वाला हो जाएगा विराट का मतलब भूत समूह रूप उपाधि वाला वो तो विराट है और भूत समूह से उत्पन्न हुआ जो समष्टि स्थूल शरीर उपाधि वाला वो प्रजापति ऐसा इन दोनों में अवान्तर भेद रहेगा यहां पर आगे हैं उद्भूत अग्नि उपाधि मत उपाधि मत है कि नहीं वहां पर उद्भूत अग्नियाधि उपाधि दकार डबल है ना तो देवता में तो डबल दकार नहीं होता है ना इसलिए म छूट गया है श्रृंगेरी वाली पुस्तक में होगा हम उपाधि मत ऐसा होना चाहिए तद उद्भूत अग्नियादि उपाधि मत मकर छूट गया है उपाधि मत देवतादि संयम भवती तो तद उद्भूत आदि, तो तद उद्भूत में शब्द से लेना प्रजापति का जो शरीर है न प्रथम शरीर एक तो पंचभूतों से वो बन गया पुरुषाकार और फिर मुखम निरभिद्यता इत्यादि आया था ना तो गोलक उत्पन्न हुआ फिर गोलक में समष्टि स्थूल शरीर के मुख रूपी गोलक में जाकर के उस समि वाग इंद्रिय माना जाएगा जो वेष्टि का अधिष्ठात्री देव है वो है अग्नि तो फिर उस मुख में जाकर के अग्नि रूप करण बैठ गया और आदि शब्द से ये जो आदि शब्द यहाँ है ना तद उद्भूत अग्न्यादि इस आदि शब्द से टीकाकार कहते हैं ग्रहण करना है आदि शब्दे नेष्टि वागादि अभिमानीनो गृह्य असुरादयच तो आदि शब्द से बाकी जो वेष्टि वागादि शरीर अभिमानी देवताएं हैं उनका ग्रहण करना और असुरों का भी ग्रहण करना तो ये स्थूल शरीर के अंदर ही प्रकट हुए अग्नियादि उपाधि वाले देवता का उपाधि वाले प्रज्ञान का नाम हो जाएगा देवता संयम भवति उपाधि मत तो ये विशेषण मन जाएगा प्रज्ञान का पूर्व वाक्य से तदेव को ले आइए तो त, तदेव यानी प्रज्ञानदि तदुद्भूत तद अग्नियादि मत तदेव यानी प्रज्ञान एव देवता यह देवतादि में आदि शब्द से उन्हीं को लेना जो टीका में टीकाकार ने बताया था तथा इसका अवतरण है टीका में वेष्टिमनुष्यादि शरीर उपाधिशु मनुष्यादि संयम भवती तथा तो ये जो मनुष्यादि रूप, रूप उपाधि है उनमें मनुष्यादि नाम वाला यह प्रज्ञान ही बन जाता है इसे कहा जा रहा है कि तथा तथा विशेष शरीर अपि या वह दीर्घ हो गया ना रसो होना चाहिए वह में आकार की मात्रा होनी चाहिए ना तो तथा विशेष शरीर उपाधि स्वपी यहां हुआ स्वापी पुराने में रस्वा तो विशेष शरीर से लेना मनुष्यादि शरीर और उन मनुष्यादि वेष्टि शरीरों में भी जो वेष्टि शरीर उपाधि वाला हो जाता है प्रज्ञान तो नाम आ जाता है मनुष्य देवता पशु पक्षी तीर्यक इत्यादि नाम आ जाएंगे अरुण मनुष्यत्वादी विशेषता वाला हो जाएगा अब यहां पर थोड़ा अपी के बाद में शेष जोड़ने के लिए कहते हैं टीकाकार कि अपी इति अनंतरम तत्त भवति इति शेष यहां पर भी अपी इति मंतरम बना है ना को न को न, न होना चाहिए न होना चाहिए न के जगह म छप गया कहा पर तथेति इस प्रतीक के बाद में जो लिखा है अपी इति अनंतरम अनंतरम है कि नए पुस्तक में मंत्र छपा है न होना चाहिए माँ को अपी के बाद में तत्त संज्ञम भवती इतना जोड़ देना यानी विशेष शरीर उपाधि सुमती कौन प्रज्ञानम तो इसी प्रज्ञान का मनुष्य पशु पक्षी इत्यादि नाम हो जाते हैं अब ब्रह्मादि इत्यादि जो वाक्य आ रहा है इसका उत्तरण है टीका में कि उपसंघरती प्रज्ञान का जो औपाधिक स्वरूप बताया गया कहा से तद अत्यंत विशुद्ध प्रज्ञोपाधि संबंधे से लेकर के यहां तक विशेष शरीर उपाधिशु अपनी तत्त संयम बहुत यहां तक के ग्रंथ से प्रज्ञान का औपाधिक स्वरूप बताया गया और प्रज्ञान में विशेषताएं बताई गई उपाधि निमित्त तक ही और स्वतः प्रज्ञान निर्विशेष है ये बताया गया अब इसका उपसंहार है ब्रह्मादि इत्यादि से तो भाष्य में है ब्रह्मादि स्तंभ तत्तत् नाम रूप लाभो ब्रह्मण तो ब्रह्मादि ये प्रथम सर्वोत्कृष्ट योनी है और अंतिम यौनी है स्तंभ तो ये जो चौरासी लाख प्रकार की यौनिया है इनमें तत्त नाम रूप लाभो हो ब्रह्मण यानी प्रज्ञान से तो ब्रह्मण यह है तो ब्रह्म को कहो या प्रज्ञान को कहो तत्त नाम रूप का लाभ हो जाता है यानी मनुष्यादि नाम तथा मनुष्यादि रूप आकार ये है नाम रूप उसकी प्राप्ति लाभ है उपाधि और तदपाधि विकल्य अनेकधा तो तक स्वरूपाधि भेद भिन्नम तो तदेव एकम तदेव यानी ये प्रज्ञान ही एक हैं और स्वरूपाधि भेद भिन्नम उपाधि के कारण सविशेष प्रतीत होता है अलग अलग उपाधियां होने से अलग अलग सा प्रतीत होता है और सर्वि प्राणि तार्किक सर्व प्रकार ज्ञायते तो सर्व प्रकार है मनुष्यवादि प्रकार यानी लोक इस प्रज्ञान एक ही प्रज्ञान की जो अनेक उपाधियां हैं मनुष्यादि इन उपाधि के नाम तथा रूप से ही प्रज्ञान को जानते हैं तो कौन तो सर्वही प्राणी भी शब्द से तो लेना लौकिक जन और तार्किक लोग भी क्या करते हैं कि तत्त उपाधि वाला ही उपाधि के नाम रूप को आत्मा का ही नाम रूप मान लेते हैं और ज्ञाते विकल्पते अनेकधा इस आत्मा का अनेक प्रकार से रूप की आ, आत्मा के अनेक प्रकार के रूप की कल्पना करते हैं अनेक धायने अनेक प्रकार के विकल्पित का मतलब रूपों की कल्पना करते हैं तार्किक लोग इस अर्थ का ज्ञापक प्रमाण बताया जा रहा है और स्वतः आत्मा त, ये प्रज्ञान तो एक है लेकिन उसमें भेद की कल्पना और अनेक रूपता की कल्पना वो उपाधि को लेकर के करते हैं ये यहां पर बताया गया और वो औपाधिक स्वरूप को ही सत्य मानते हैं इसलिए विवाद करते हैं कि आत्मा यही है कोई चार वाक कहेंगे कि देह ही आत्मा है दूसरे चार वाक विशेष इंद्रियों को आत्मा तो कोई चार विशेष प्राण को आत्मा अन्य चार विशेष मन को आत्मा कहेंगे और आस्तिकों में वैशेषिक न्यायिक तथा मीमांसक विज्ञानमय को आत्मा कहेंगे बुद्धि को और फिर योगी तथा सांख्य बुद्धि के भी अंदर जाकर के आनंदमय को आत्मा कहते हैं और वेदांती हैं वह आनंदमय की भी जो उपाधि है उस उपाधि से भी अतीत ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा से बताया गया जो प्रज्ञान है उस प्रज्ञान को ही आत्मा मानते हैं एक मानते हैं निरुपाधि को वो आत्मा का वास्तविक स्वरूप ऐसा मानते हैं बाकी लोग विवाद करते हैं कल्पना मात्र, कल्पित को ही सत्य समझते हैं इसे कह रहे हैं मनुस्मृति के एक वाक्य को प्रमाण के रूप में दे के थोड़ी टीका में भी दो तीन पंक्तियां हैं और ये एक मनुस्मृति का श्लोक है इसकी चर्चा